अथ मनसा वाचा कथा। एक समय कैलाश पर्वत पर श्री महादेव जी तथा पार्वती जी विराजमान थे वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी चारों ओर वृक्ष तथा लताएं नाना प्रकार के पुष्पों और फलों से शोभा दे रही थी ऐसे सुहावने समय में पार्वती जी ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की कि हे नाथ आज अपन चौपड़ पाशा खेले तब महादेव जी ने उत्तर दिया की चौपड़ पाशा के खेल में छल कपट बहुत होता है सो कोई मध्यस्थ हो तो खेला जाए इतना वचन सुनते ही पार्वती जी ने अपनी माया से एक बालक बनाकर बिठा दिया और महादेव जी महाराज ने अपने मंत्र बल से उसे संजीवन कर दिया और आदेश दिया कि तुम हम दोनों की हार जीत को बताते रहना ऐसा कहकर श्री महादेव जी महाराज ने पाशा चलाया और पूछा कि बताओ कौन जीता और कौन हारा है तब उस पुत्र ने उत्तर दिया की महादेव जी जीते और पार्वती जी हारे हैं फिर दूसरी बार पाशा चलाकर महादेव जी ने पूछा तो उस बालक ने यही जवाब दिया की महादेव जी जीते और पार्वती जी हारे हैं इसी प्रकार तीसरी बार भी पासा चलाकर पूछा तो अब की बार महादेव जी हार गए थे परंतु बालक ने विचार किया कि यदि मैं महादेव जी को हारा हुआ बताऊंगा तो ये मुझे श्राप दे देंगे ऐसा सोचकर उसने फिर यही कह दिया कि महादेव जी जीते हैं तब झूठ बोलते हुए उस बालक को माता पार्वती जी ने श्राप दे दिया की तेरे शरीर में कोल हो जाए और तू निर्जन वन में भटकता फिरे उसी समय उसको कोर हो गया और वो भटकता भटकता सुनसान वन में जा पहुंचा। वहाँ जाकर उसने देखा कि ब्रह्मी इंद्रानी आदि देवताओं की स्त्री व्रत के निमित्त शिवजी की पूजा कर रही हैं। उनको पूजा करते देखकर कर पार्वती जी की माया से बनाए बालक जिसका की नाम अंगद रखा था उसने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हो तब उन देवांगनाओं ने जवाब दिया की हम तो मनसा वाचा नाम ऐसी प्रसिद्ध महादेव जी की पूजा कर रही है याने मन और वाणी को वश में करके अर्थात सब जगह से मन हटाकर और शिव पार्वती में ही मन लगाकर पूजा कर रही है इसीलिए इस व्रत का नाम भी मन वाचा व्रत है तब अंगद जी ने पूछा कि इस व्रत के करने से क्या फल होता है तदनंतर उन देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इससे सारी मनोकामना सिद्ध हो जाती है अंगद जी ने कहा की मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ तब उन देवांगनाओं ने चावल सुपारी देकर व्रत का विधान बताया कि इस व्रत को श्रावण सुदी में पहले सोमवार से करना चाहिए उस दिन कवारी कन्या से ढाई पूर्णी सूत कतवा कर उसका डोरा बनावे उस डोरे की ओर श्री महादेव जी का पूजन कार्तिक सुदी चौथ तक प्रति सोमवार करते रहना चाहिए और व्रत रखना चाहिए कार्तिक सुदी चौथ के दिन उद्यापन करना चाहिए सवा शेर घुड़ित सवा शेर गुड़ सवा चार से आटा लेकर चूरमा बनाकर उसके चार लड्डू करने चाहिए एक भाग शिवजी के चावे एक भाग किसी ब्राह्मण या नाथ को देवे एक भाग गाय को देवे और बाकी का एक मोदक का खुद भोजन करें। चारों भाग समान होने चाहिए चाहे राजा हो चाहे गरीब सबको इतना ही सामान लेना चाहिए धनवान हो तो भी अधिक न लेवे और गरीब हो तो भी कम न लेवे व्रति मनुष्य या स्त्री एक भाग मोदक को पूरा न खा सके तो पहले ऐसी ही उसमे से निकाल कर किसी को दे देवे वो जो डोरा बनाया था उसे स्वयं धारण कर ले जिस प्रकार की अनंत भगवान का डोरा पहना जाता है और उद्यापन होने के बाद जल में पदरा देव आए। इस प्रकार उस अंगद को भी हर साल व्रत करते करते चार वर्ष हो गए तब व्रत के प्रभाव से पार्वती जी के हृदय में दया उत्पन्न हुई और महादेव जी से पूछा कि महाराज जिसको मैंने श्राप दे दिया था उसका पता नहीं है उसको किसी ने मार तो नहीं दिया है तब तीनों लोगों की सब बातें प्रत्यक्ष जानने वाले महादेव जी ने कहा की वह तो जीवित है तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज ऐसा कोई व्रत हो तो बताओ जिससे कि वो मेरा मानसिक पुत्र फिर से मिल जावे आए तब महादेव जी महाराज ने कहा कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार के दिन कवारी कन्या से ढाई पूरी सूत कतवा कर उसका डोरा बनाना और उसे केसर आदि में रंग कर चार गांठे देकर सुपारी पर लपेटकर कर ताम्र पात्र में रखकर उसे शिव रूप मान कर, उसकी तथा शिवजी की पूजा करनी चाहिए इस प्रकार सोमवार के सोमवार शिवजी की पूजा करना सवा शेर घृत सवा शेर गुड़ और सवा चार शेर आटा लेकर चूरमा बनाना उसके चार भाग करना एक भाग शिवजी के अर्पण करें दूसरा भाग ब्राह्मण को देवे तीसरा गाय को देवे और चौथा खुद भोजन करे इसमें न तो अधिक होना चाहिए और न कमती होना चाहिए इस प्रकार पार्वती जी ने भी यह व्रत किया तब व्रत के प्रभाव से वो अंगद को रहित हो गया और अपनी माता के पास बिना बुलाए ही चला गया उसे आया देखकर पार्वती माता प्रसन्न होकर हंसने लगी तो पुत्र ने पूछा कि हे मातेश्वरी आप मुझे देखकर क्यों हंसी? तब माता ने कहा हे पुत्र मैं व्रत के प्रभाव को देखकर कर हसी हूं। यह तुम्हारे पिताजी का बताया हुआ मनसा वाचा का व्रत है यह व्रत मैंने किया तभी तो तुम आ गए हो आई इस बात को सुनकर पुत्र ने कहा की है अम्बे मैंने भी यह व्रत किया था इससे कोर भी मिट गया है पार्वती माता ने कहा कि, हे पुत्र अब तेरी क्या इच्छा है सो के तब उस पुत्र ने कहा कि, हे मातेश्वरी मुझे उज्जैन नगरी का राज्य करने की और वहां की राजकुमारी से ब्याह करने की इच्छा है पार्वती जी ने कहा कि, जा तुझे उज्जैन का राज्य मिल जाएगा तू फिर इस मनसावाचा के व्रत को कर ले इस प्रकार उसने चार वर्ष उत्तम व्रत किया तब उसे उज्जैन का राज्य मिल गया अब नारद जी राजा युधिष्ठर से कह रहे हैं कि उसे राज्य किस प्रकार मिला सो सुनो आई उज्जैन के राजा रानी वृद्ध हो गए थे उनके कोई पुत्र नहीं था केवल एक राजकुमारी थी राजा रानी ने सोचा कि इस कन्या का विवाह किसी राजकुमार से करके उसको राज्य दे देवे ऐसा निश्चय कर एक स्वयंवर वर रचा जिसमे देश देश के राजकुमार आए तब एक हथिनी को श्रृंगार करा के पूजा करके हाथ जोड़कर राजा जी ने कहा कि हे हथिनी तू देवस्वरूपा है यह माला ले और उसको पहना दे जो इस राज्य को संभाल सके और राजकुमारी के लायक ही वर हो मामूली मनुष्य को माला मत पहना देना वह पार्वती जी का पुत्र भी देवयोग ऐसी वहाँ पहुँच गया हथिनी ने उसके ही गले में माला डाल दी परंतु लोगो ने कहा यह तो हथिनी की भूल है यह कोई राजकुमार नहीं है ऐसा कहकर उस लड़के को तो दूर हटा दिया और हथिनी को पुनः माला दी गई और प्रार्थना की गई कि हे माता जो इस राज्य के लायक हो उसको ही माला पहनाना हथिनी ने दूसरी बार भी दूर जाकर उसी के गले में माला डाल दी तब लोग कहने लगे कि हथिनी ने हाथ पकड़ लिया है और मारपीट कर उस बालक को दरवाजे से बाहर निकाल दिया एवं पुनः हथिनी आरोप गणपति की मूर्ति स्थापित करके वही प्रार्थना की वह देवरूपी हथिनी थी इसलिए दरवाजे के बाहर निकल उसी बालक के गले में उसने तीसरी बार भी माला डाल दी तब राजा ने नगर सेठ को बुलाकर कहा कि तुम इसको ले जाओ और बारात सजाकर हमारे यहाँ ले आओ राजा की आज्ञा मानकर सेठ उसको ले गया राजा ने भी पंडितों को बुलाकर लग्न का दिन निश्चय कराया और अपनी कन्या का विवाह उस बालक के साथ कर दिया और अपने खर्च के लिए थोड़े से गांव रखकर सारा राज्य बेटी जम्बाई को कन्यादान में दे दिया विवाह के पश्चात वो बालक और राजकुमारी महलों में गए अब वो राजा हो गया अब राजा की रानी ने पछा की है पति आप अपनी जात और नाम तो बताइए तब उस वर ने उत्तर दिया कि मेरा नाम अंगद है महादेव जी मेरे पिता और पार्वती जी मेरी माता है तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज इस बात को तो इस मृत्युलोक के लोग मानेंगे नहीं सत्य सत्य बताइए तब राजकुमारी के पति अंगद जी ने अपने जन्म की सारी कथा कह दी कि चौपट पाशे के खेल में साखी बनाने के लिए माता पार्वती जी ने अपनी माया ऐसी मुझे बनाया था और महादेव जी महाराज ने अपने मंत्र बल ऐसी मुझे संजीवन किया था फिर जिस प्रकार मुझे श्राप दिया जिस प्रकार इंद्रानी आदि देवताओं की स्त्रियों ने मुझे मनसा वाचा व्रत बताया जिसको मैंने चार वर्ष तक किया तब माता पिता के पास वापस पहुंचा। माता ने मुझे गले लगाया और कहा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है तब मैंने माताजी से उज्जैनी के राज की इच्छा प्रकट की फिर माताजी के कहने ऐसी मैंने चार वर्ष मनसा वाचा नाम ऐसी प्रसिद्ध पिता शिव का व्रत किया इसी व्रत के प्रभाव ऐसी आज मुझे उज्जैन का राज्य मिला और तुम जैसी रानी मिली है परन्तु मेरी राज्य की अवधि पूरी हो गई है अब मैं अपने माता पिता के पास कैलाश को जाता हूँ तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो तो मैं वरदान दे जाऊँ और उपाय बता जाऊँ इतना वचन सुनकर राजकुमारी ने कहा कि महाराज मैं तो पुत्र धन तथा राज्य का सुख चाहती हूँ अंगद जी ने अपनी रानी को वही मनसा वाचा का शिव का व्रत बता दिया और कहा की बिना मेरे वो गर्भवास के तेरे पुत्र होगा ऐसा कहकर अंगज जी कैलाश चले गए आए पति की आज्ञा अनुसार राजकुमारी ने चार वर्षों तक यह उत्तम व्रत किया इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए एक दिन इस रानी ने दासी से कहा कि जा जल की झारी लिया मैं दाँतु करूंगी। दासी ऊपर गई तो क्या देखती है कि सोने की पालकी में एक छोटा सा सुंदर बालक सो रहा है और मुंह में अंगूठा चूस रहा है दासी ने जाकर रानी जी ऐसी यह बात कही रानी जी ने जाकर बालक को उठा लिया और भगवान शंकर जी ऐसी प्रार्थना की की है प्रभु यदि आपने यह बालक दिया है तो मेरे स्तनों में से दूध की धारा भी निकलनी चाहिए इतना कहते ही उसके स्तनों में दूध आ गया इस प्रकार वो बालक बड़ा होने लगा आए एक दिन उस बालक ने अपनी माँ से पूछा कि, हे माँ मेरे पिता कौन है और उनका क्या नाम है तब उस रानी ने कहा कि तेरे पिता तो अंगद जी है और महादेव पार्वती जी तेरे दादा दादी है तब बालक ने जिसका की नाम फूल कंवर है अपनी माता से कहा कि इस बात को तो मृत्युलोक में कोई नहीं मानेंगे तब माता ने पुत्र को वह सारी कथा के सुनाई कि तुम्हारे पिता अंगज जी की उत्पत्ति पार्वती जी की इच्छा व माया से हुई और महादेव जी ने उनको संजीवन किया था शिव पार्वती के चौपड़ पाशा के खेल में झूठ बोलने से माता ने उनको श्राप दे दिया जिससे वे कोड़ी हो गए और उनको वन में भटकना पड़ा तब मनसावाचा के व्रत करने ऐसी वे भले चंगे हो गए और माता पार्वती जी ऐसी उनका पुनर्मिलन हो गया अपनी माता पार्वती के कहने से तुम्हारे पिताजी ने फिर मनसा वाचा शिवजी का व्रत किया तब उनको उज्जैन का राज्य मिल गया व उनका मुझसे विवाह हो गया उनकी अवधि कुछ ही दिन की थी इसलिए वे तो अपने माता पिता के पास कैलाश चले गए और उनके बताए हुए व्रत को चार वर्ष करने से बिना गर्भवास के ही तुम मेरे यहाँ पुत्र रूप ऐसी प्रकट हुए हो अब तुम्हारी क्या अभिलाषा है सो मुझे बताओ माता के वचन को सुनकर पुत्र ने कहा की है माता मेरी इच्छा चेदी राजा की कन्या ऐसी विवाह करने की है क्योंकि मैंने उसकी प्रशंसा सुनी है तब माता ने कहा कि हे पुत्र तू भी मनसा वाचा का व्रत कर इस व्रत के करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है पुत्र ने भी चार वर्ष तक व्रत किया तब भगवान शंकर जी ने चेदी राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरे कहने से तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार ऐसी कर दे चेदराज ने भगवान शिव जी के वचन माने और अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार ऐसी कर दिया अब वह राजा हो गया आए एक दिन वो शिकार खेलने वन में गया वहाँ उसके कोई शिकार हाथ नहीं आया भूख प्यास से व्याकुल होकर वो एक बाग में जाकर आराम करने लगा देवयोग से वहाँ कोई ब्राह्मण आ गया उसने राजा को श्रीधरी पंचांग सुनाया कि आज कार्तिक सुधी चौथ है सो आज मनसा वाचा के व्रत का उजिरना है राजा ने कहा की महाराज मुझसे तो भूल हो गयी आप हमें अब पूजन करा दे आए ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी जी को खबर भेजी कि राजा साहेब शिकार के लिए यहाँ वन में ठहरे हुए हैं आज कार्तिक तक चौथ का उजिरना है इसलिए सवा चार से आटा सवा सेर घी सवा ऐर गुड़ का चूरमा बनवा कर मंगवाया है इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ हैं इतने ऐसी चूरमे से क्या होगा तो उसने गाड़ी भर भेज दिया नियम विरुद्ध अधिक प्रसाद होने ऐसी महादेव जी ने कोप करके राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को निकाल दो नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा राजा ने प्रमाण के अनुसार दोबारा चूरमा बनवा व्रत पूरा किया आए महादेव जी के कथन के अनुसार राजा ने रानी को महल से निकलवा दिया रानी किले से रवाना हुई थोड़ी दूर जाने पर दीवान मिले दीवान ने पूछा की रानी साहिबा आप कहाँ पधार रहे हो रानी ने सब बातें बताई तब दीवान ने कहा की मैं राजा साहेब को समझा राजी कर लूंगा तब तक आप मेरी हवेली में पधारें। रानी जो ही दीवान की हवेली में गयी त्योही दीवान अंधा हो गया तब दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहां से पधारो रानी वहां से रवाना होकर आगे बढ़ी तो उन्हें नगर सेठ मिल गया उसने भी यही कहा कि राजा साहब को एक दो दिन में मना लेंगे तब तक आप हमारे घर पर ही बिराजे रानी नगर सेठ के घर गयी तो सेठ की हु चलने ऐसी बंद हो गयी और कई उपद्रव होने लगे तब सेठ ने भी हाथ जोड़ कहा की रानी जी आप यहाँ ऐसी पधारो रानी वहाँ से आगे गई तो राजा जी का कुम्हार मिला उसको रानी पर दया आ गई। वो रानी को अपने घर ले गया कुम्हार के घर पर रानी के जाते ही उसका न्याप फूट गया जिससे सारे बर्तन फूट गए और कुम्हार भी अंधा हो गया तब कुम्हार ने भी रानी को अपने घर से निकल जाने की प्रार्थना की आगे जाने आरोप एक माली मिला उसने पूछा आप कहाँ पधार रही हो तो रानी ने कहा की राजा साहिब ने मुझे देश निकाला दिया है तो माली को दया आई और वो रानी को अपने बाग में ले गया माली ने कहा कि जब तक राजा जी का क्रोध मिटे तब तक आप यहाँ बाग में ही रहो पर रानी के बाग में जाते ही बाग के पेड़ पौधे सब सूखकर जलने लगे क्यारियों का पानी भी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा तब माली ने भी रानी को वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया रानी वहाँ ऐसी निकल कर विचार करने लगी की मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया की मैं जहाँ जहाँ भी जाती है वहाँ वहाँ अन होने लगता है ऐसा सोचते सोचते रानी ने देखा कि आगे दो रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक तो छह महीने का रास्ता है व दूसरा तीन ही दिन का रानी तीन ही दिन के रास्ते से चली आई आगे जाते जाते एक शिप्रा नदी मिली रानी ने दुहक के मारे उसमें कूदकर कर आत्महत्या करनी चाहिए पर जूँ ही वो नदी में कूदी तो नदी ही सूख गयी आगे चलने आरोप पर एक पर्वत आया उसने सोचा की इस पर चढ़कर गिर पड़े वो चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया आगे जाने पर एक सिंह दिखाई दिया रानी ने सोचा कि इस सिंह को छे तो शायद यह मुझे खा जाए तो अच्छा ही है उसने सिंह पर हाथ फेरा तो सिंह पत्थर का हो गया आए आगे जाने पर बड़ा भारी अजगर सांप दिखाई दिया रानी ने मरने के लिए उस बड़े सांप को छेड़ा तो सांप रस्सी बन गया रानी हार खाकर और आगे चली तो क्या देखती है की वहाँ एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है उसी के पास एक सुंदर कुआ है और एक मंदिर बना हुआ है वो मंदिर में जाकर मुँह ढक बैठ गई और ओम नमह शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी आई उस दिन कार्तिक सुधी चौथ का दिन था मंदिर का पुजारी नाथ सामान लेने गांव में गया था वहां उसको कुत्ते ने काट खाया तब पुजारी नाथ ने विचार किया कि हमारे आश्रम में ऐसा कौन पापिया पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हो गया है मंदिर जाकर नाथ ने एक स्त्री को बैठी देखा तो कहने लगा आज यहाँ कोई डाकन या भूतनी आ गई है तब रानी ने विनय पूर्वक कहा की महाराज में न तो डाकन हूँ न भूतनी हूँ मैं तो मानवी हूँ आकाश की घेरी और जमीन की झेली हुई दुखी स्त्री हूँ यदि आप मझे धर्म की बेटी बनाओ तो अपना सारा भेद कहूँ नाथ ने यह स्वीकार कर लिया तो रानी ने अपना सारा भेद कह दिया और वहाँ से जाने लगी तो चल नहीं सकी तब नाथ ने उजिरना का एक लड्डू उसे दे दिया लड्डू को देखते ही रानी को व्रत याद आ गया नाथ ने भी बता दिया की आज कार्तिक सुधी चौथ है यह मनसा वाचा के व्रत का प्रसाद है इसका नियम है कि राजा हो तो भी अधिक प्रसाद न बनावे और गरीब हो तो भी कम न बनावे यह एक भाग का लड्डू है तब रानी के समझ में आए कि मैंने प्रसाद का चरमा ज्यादा भेजा था इससे यह महादेव जी का दोष हुआ है ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी ऐसी प्रार्थना की कि हे महाराज इस व्रत को अब मैं भी करना चाहती हूँ तब नाथ ने कहा की यह श्रावण सुधी चौथ रही है इस दिन ऐसी तुम व्रत शुरू करो नाथ जी ने कवारी कन्या से पूनी कतवा कर उसका डोरा बना दिया पूजन का सामान लाकर सोमवार के सोमवार व्रत और पूजन करती रही जब कार्तिक सुधी चौथ आये तब नाथजी गांव जाकर सामान ले आए सवा घी सवा शेर गुड़ सवा चार से आटा का चूरमा बनाया चूरमा के चार भाग किए और शिव पार्वती की मनसा वाचा पूजा की आये इस तरह व्रत करते करते चार वर्ष हुए तो महादेव जी महाराज ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा की राजन अब तू रानी को बुलवा ले नहीं तो मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा तब राजा ने कहा कि महाराज अब रानी का पता लगना कठिन है आपकी आज्ञा से ही तो उसे देश निकाला दिया था तब महादेव जी ने कहा कि हे राजन तू चार विश्वासी नौकरों को पूरब के दरवाजे पर भेज दे वहां बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आएगी वो गाड़ी वही जाकर ठहरेगी जहाँ पर तुम्हारी रानी है आई रात काल राजा ने चार आदमी भेजे आगे बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आए उसमें वे चारों बैठ गए और उसी मंदिर तक चले गए जहां पर रानी थी वहां रानी को पहचान कर सेवकों ने कहा कि हे रानी जी अब पधारिये राजा साहब ने आपको बुलाया है और इसी कार्य के लिए हमको भेजा है तब रानी ने नाथ को कहा की मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ तो आप मुझे सीख देकर भेजो तब नाथ ने मिट्टी के हाथी घोड़ा व पाल बनाकर मंत्र के छीटे दिए जिससे वे सच्चे हाथी घोड़ा पाल बन गए रानी ने नाथ से फिर कहा कि हे पिताजी आते समय रास्ते में मेरे रहने से कई जीवों का नुकसान हो गया था तो उनका भी उद्धार हो जाना चाहिए नहीं तो यह पाप भी मुझको ही लगेगा तब नाथ ने शिवजी के निर्मल स्नान कराए जल की एक झारी भर दी और कहा कि हे बेटी तू इस जल का छीटा ओम नमः शिवाय कहकर डालती जाना सो तेरे सारे पाप निवृत हो जायेंगे अब तो रानी शिव पार्वती जी को और नाथ को साष्टांग नमस्कार कर लेने को आए चारों सेवकों के साथ रवाना हो गई। जाते जाते वही सर्प आया तब शिवजी से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरे पाप से यह सर्प रस्सी बन गया था अब यह फिर से सर्प हो जावे ऐसी प्रार्थना कर झारी के जल से उसके छींटे दिए जिससे वो पहले के समान सर्प बन गया आगे वही सिंह जो पत्थर का होकर पड़ा था मिला उसके भी रानी ने झारी के जल के छीटे दिए तो वह भी जीवित होकर जंगल में भाग गया आगे चलने पर वह पर्वत आया जो जमीन के बराबर हो गया था प्रार्थना करके जल के छीटे देने से वह भी पहले जैसा पर्वत हो गया आगे जाते जाते वही नदी आए जो सूख गयी थी रानी ने शिव का ध्यान कर जल के छीटे दिए जिससे वह भी गहरे और स्वच्छ जल वाली नदी फिर से हो गयी अब रानी जी ने पाल की हाथी घोड़े तो किले में भेज दिए और वो खुद उसी बाग में गई जो पहले सूख गया था बागवान ने कहा कि रानी जी आप अब फिर क्यों आ रही हो पहले ही आपके आने से यह बाग ओझर गया था पर रानी के समझाने पर माली ने फाटक खोला रानी ने बाग में जाकर शिव जी का ध्यान कर झारी के जल के छीटे दिए जिससे पहले ऐसी भी अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया वहाँ कई कोयले बोलने लगी नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे और कुओं में लबालब जल भर गया फिर रानी जी उसी कुम्हार के घर गई तो कुम्हार की आंखें खुल गयी और जल के छींटे देने से न्याव के बर्तन सोने चांदी के बन गए कुम्हार ने कहा कि रानी जी ये सोने के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा तब रानी जी ने कहा की इनमें से चार बर्तन राजा की भेंट कर देना आए इसी तरह रानी नगर सेठ के घर गई तो उसकी हंडियाँ सिकरने लगी व्यापार में लाभ होने लगा तब नगर सेठ ने कहा कि अन्नदाता जी आपके पधारने से हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि हुई है इस खुशी में मैं सारी नगरी को जिमाना चाहता हूँ सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल किसी के घर में धुआं निकले जो किसी ने चूल्हा जलाया तो धन के भागीदार होंगे आगे रानी जी पधारी तो दीवान जी के यहाँ पहुँची जाते ही दीवान की आँखें खुल गयी सब आनंद हो गया अब रानी साहिबा किला में पधारी राजा जी ने उनका अच्छा स्वागत किया नगर सेठ ने सारे नगर को जिमाया और किले में जाकर रानी जी से अर्ज की कि अन्नदाता जी अब आप भी आरोग्य। रानी ने कहा कि मेरे तो आज कार्तिक सुधी चौथ का उजीरना है सो किसी भूखे आदमी को जिमा कर जिमंगी सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ जीम आए नगर में कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं मिला ढूंढते ढूंढते धोबी घाटे पर एक अंधी बहरी कोरनी धोबन पड़ी मिली रानी जी की आज्ञा से उसे बुलाया रानी जी ने उसे स्नान कराया स्नान कराते ही उसका सारा कोठ मिट गया कथा सुनाते ही उसके लिए स्वर्ग से विमान आ गया और बूढ़ी धोबन कथा सुनने व प्रसाद लेने मात्र ऐसी सदैव वैकुंठ चली गयी राजा रानी भी हर साल मनसा वाचा का व्रत करते रहे वे संसार के सब प्रकार के सुखों को भोगते रहे और पुत्र को राजगद्दी देकर अंतकाल में शिवलोक में गए आये इस प्रकार मनसा वाचा भगवान शिव जी पार्वती जी के व्रत करने की बड़ी भारी महिमा है श्रावण सदी के सोम से कार्तिक सुदी चौथ तक का यह व्रत सब मनोवांछित फल का देने वाला है आई इस मनसा वाचा के व्रत को करने वाले मनुष्य की सभी कामनाएं शिव जी महाराज पूर्ण कर देते हैं पुत्र नहीं हो या होकर जीवित नहीं रहता हो तो इस व्रत के करने ऐसी स्त्री पुत्र का सुख अवश्य प्राप्त करती है इसी प्रकार पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पति का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है जिसकी कमाई धंधा न हो तो इस व्रत के करने से शिवशंकर भगवान उसे जीविका प्रदान करते हैं इति श्रीलिंग प्राणे नारद युधिष्ट संवादे मनसा वच व्रत कथा संपूर्ण